मंत्र पाठ मंत्राठ सहनावत सहनौ भुन सह वी कहे तेजस्वी नवधीतमस्त ओम शांति शाति ही। सभी को सा नमस्ते आप सभी का जो है योग दर्शन पाठ में में साधन पाद में स्वागत है हम जो है योग दर्शन के जो है बत्तीसवा सूत्र 32 टू इस सूत्र पर विचार कर रहे थे इसमें हमने जो है वैसे हमने ये बता दिया था कि स्वाध्याय किसका नाम यहाँ तक हो गया था ना जी हाँ जी वैसे पूरा हो गया था जी उस बार तो मगर उसके परंतु श्लोक नहीं हुआ था ना न्लोक हो गया था क्या हाँ जी पूरा हो गया, गया था वैसे तो अच्छा उसके आप उसके बाद आपने ये भी कहा था कि ईश्वर प्रणिधान सब कर्मों का अर्पण समर्पण फिर दक्षिण उसका सब स्वयं और उनका श्लोक का अर्थ से भी बता दिया था जितना मेरे में ध्यान है आचार्य जी हाँ जी हमें लग रहा है कि जो है कि शायद हमने इस श्लोक का अर्थ नहीं बताया था चलिए यदि हो भी से गया है श्लोक तो कार्थ बता देते हैं फिर आगे चलते हैं इसमें ईश्वर प्रधान है कि ईश्वर परिधानम तस्वीन परम गुरु सर्वकर्मापणम बोल रहे हैं कि ईश्वर प्रधान का मतलब होता है कि उस परम गुरु में सभी कर्मों का अर्पण करना तो सभी कर्मों का अर्पण करने का अभिप्राय क्या है जी सभी कर्मों का अर्पण करने का अभिप्राय है कि उस परम गुरु परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो है कर्मों को करना ये परम गुरु परमात्मा में सभी कर्मों का अर्पण है अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब हम कर्मों को करते हैं तो वो कर्म है ईश्वर प्रणिधान समझ गए जी एक तो ये अर्थ हुआ दूसरा अर्थ ये है जो भी जाने और अनजाने में हमसे कर्म हो गया है विपरीत कर्म हो गया है उन सभी कर्मों को परमात्मा की न्याय व्यवस्था के ऊपर छोड़ देना भाई जो है वह परमात्मा हमसे यदि भूल हो गई या जो कुछ भी जाने अनजाने में जो कुछ भी भूल हुई अब वह कर्मों का तो फल मिलना ही है माफ तो होना है ही नहीं तो उस परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर हम आ, छोड़ देते हैं ये हुआ परम गुरु परमात्मा के ऊपर सभी कर्मों का अर्पण करना और तीसरा ईश्वर के ऊपर कर्मों का अर्पण करने का मतलब हुआ कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की जो आज्ञा के अनुकूल चलना ईश्वर की आज्ञा के विपरीत न चलना ये है परम गुरु परमात्मा में सभी कर्मों पर <coughs> समझ गया जी हाँ जी उनके आज्ञा हम खूब जो है भक्ति कर रहे हैं राम राम राम राम ओम ओम ओम ओम मऊ समय लगता है कि पूरी भक्ति में है भक्ति में लीन है परंतु परमात्मा की आज्ञा से विपरीत चल रहे हैं तो वह कर्मों का परम गु वह ईश्वर प्रणिधान नहीं है ईश्वर प्रणिधान शायद उतने देर के लिए आप जो भक्ति में लग रहा है की मैं भक्ति में डूबा हुआ हूँ या इस तरीके से है आभा ऐसा हो रहा है उतने देर के लिए भले ही ऐसा लगे परन्तु अपने परम गुरु परमात्मा में सभी कर्मों का अर्पण करना इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सारे जिंदगी में सारे दिन में आप परमात्मा के विपरीत जब आज्ञा परमात्मा के विपरीत जब कर्म नहीं करते हैं परमात्मा की आज्ञा के विपरीत तो आप इस प्रधान कर रहे होते हैं इसी बात को यहां पर मैने अपने से पहले के जो ऋषि हैं उनका प्रमाण दे रहे हैं क्या बोल रहे श्यान स्थो मने सनस्थो थ्रजन व स्वस्थ परीक्षी वितर्क जाल संसार बीज क्षय क्षमा मुक्तो अमृत भोग भागी बोल रहे हैं कि सैया मने बिस्तर पर सोए हुए या सय्या मने सो सयास्थ मने स पर स्थित हो या आसन पर बैठा हुआ हो तो सैया संयासन स्थो थ पथि या रास्ते पर चल रहा हो तो ये सैया पर स्थित होकर हो, या आसन पर स्थित होकर अथवा रास्ते में चलते हुए जब व्यक्ति स्वस्थ होता है अपने में स्थित होता है स्वस्थ माने क्या हुआ जी स्वस्मिन तिस्ती थी स्वस्थ स्वस्थ का मतलब है कि अपने में स्थित रहना स्वस्थ का मतलब क्या है डॉक्टर साहब अपने में स्थित रहना हाँ जी। तथा वैश्विक स्वरूप स्थान अपने में अवस्थित हो जाना अपने स्वरूप में स्थित रहना यह स्वस्थ है तो सोए हुए भी सैया पर बैठकर के भी आसन पर बैठकर के भी रास्ते में चलते हुए भी जब वह अपने में स्थित होता है और परीक्षीण वितर्क जाल और वितर्क का जो जाल है जो समूह है वह जब क्षीण परीक्षीण करने, करने वाला होता है जिसका परीक्षीण हो गया हुआ होता है और संसार बीज क्षयिक्ष माना और संसार के बीज का संसार का बीज है अविद्या उस अविद्या के क्षय का जो इक्षमाना, दर्शन करता हुआ व्यक्ति होता है वह नित्य मुक्तो और सियात सात नित्य मुक्त मने वह नित्य मुक्त होता है और अमृत भोग भागी और वह अमृत भोग को भोगने वाला होता अमृत भोग का भागी होता है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर ईश्वर प्रिधान की चर्चा की ये जो श्लोक बताया ये ईश्वर प्रिधान के संबंध में कहा कि जब व्यक्ति ईश्वर परिधान करता है तो पीछे आपके पढ़ के आये की ततः प्रत्यक्ष चेतना भाव से है ना जी? यत्र तदम उत्तम तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमोप्यंतराया भाव च ये पीछे उन्तीसवा नंबर सूत्र पर कहा था कि जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है ओम तज पदर्थ भावनम यह ईश्वर परिधान है तो वह ईश्वर की आज्ञा है की उसके वो परमात्मा जो अर्थ है उसके सहित तो उसको अनुभव करते हुए बार बार ओम का जाप करना यह भी परमात्मा की आज्ञा है वही स्व परिधान है तो ये करने से लाभ क्या होता है तो बताया था कि उससे प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है आत्मा का अधिगम होता है आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है और अंतराय का अभाव होता है तो यहाँ पर इसी बात के श्लोक में कहा गया कि सैया पर भले बैठे रहे आसन परिस्थित सैया परिस्थित आसन परिस्थित अथवा पथ में चलता हुआ जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने में स्थित है जिसने अपने अंदर से वितर्क रूपी जाल को क्षीण कर लिया है और जो संसार का बीज जो अविद्या है उस अविद्या के क्षय का जो दर्शन कर रहा है व्यक्ति योगी ऐसे योगी ऐसे व्यक्ति जो है नित्य मुक्त होता है वह नित्य मुक्त होगा वह नित्य मुक्त हो, हो और अमृत नित्य मुक्त होता ही नहीं है नित्य मुक्त रहता ही है अमृत भोग भागी भी होता है वह अमृत जो परमात्मा का जो आनंद है उसके भोग का भागी होता है उसको भोग उस भोग को भोगने वाला होता है तो यहाँ पर ईश्वर परिधान से स्वस्थ व्यक्ति हो गया अपने में स्थित हो जाता है ये बात इसमें कही गई है समझ गए जी? हाँ जी आगे है अवतरणिका एते शाम यम नियमा नाम बोल रहे हैं कि इन यम और नियमों के जो यम है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और नियम है शौच संतोष शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान तो ये यम और नियम जो है इन यम और नियमों के जो वितर्क हैं, अर्थात यम और नियम के पालन करने में जो वितर्क हैं, उस यम नियमों के पालन में के पालन में जो वितर्क है उस वितर्क के बाधने वितर्क के बाधा होने पर क्या होता है क्या करना चाहिए मन वितर्क इसलिए एत शाम यम नियम नाम इन यम और नियमों के वितर्क के उपस्थित होने पर यम अहिंसा के विपरीत हिंसा सत्य के विपरीत असत्य अस्ते के विपरीत स्थेय चोरी करना ब्रह्मचर्य के विपरीत ब्रह्मचर्य के विपरीत चलना और अपरिग्रह परि, के विपरीत परिग्रह करना तो ऐसे शौच के विपरीत अशुद्धि संतोष के विपरीत जो है तृष्णा तप के विपरीत जो है उसके अंदर जो है धैर्य का ना होना इत्यादि भूख पिपाशा इत्यादि का सहन न करना स्वाध्याय के विपरीत स्वाध्याय न करना ईश्वर प्रधान के विपरीत जो है संसार के साथ आसक्ति इत्यादि तो ये सब वितर्क है हिंसा वितर्क है झूठ बोलना वितर्क है चोरी करना वितर्क है ब्रह्मचर्य का हानि करना वितर्क है ये सब वितर्क है हिंसा इत्यादि जितने भी है सब वितर्क है तो इन यम और नियमों के जो वितर्क हैं, अहिंसा के वितर्क हिंसा इत्यादि तो यम इन यम और नियमों के वितर्क है इन वितर्क के वितक के द्वारा बाधा उपस्थित होने पर बाधने सप्तम व्यक्ति है तो इस वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना क्या करना होगा यदि हिंसा की भावना होती है तो हम क्या करें जिससे हिंसा समाप्त हो जब झूठ बोलने की इच्छा हो या झूठ बोले तो हम क्या करें? इत्यादि तो वितर्क के द्वारा जो बाधा उपस्थित हो तो वितर्क बाधने वितर्क के द्वारा बाधा उपस्थित होने पर प्रतिपक्ष भावनम प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए जिससे कि अहिंसा इत्यादि का पालन हो सके हिंसा इत्यादि समाप्त हो सके ये हुआ वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क को से जो है बाधा उपस्थित होने पर प्रतिपक्ष भावना उस हिंसा इत्यादि के जो विपरीत भावना है अहिंसा इत्यादि इसका विचार करना चाहिए तो प्रतिपक्ष भावना क्या है वो आगे बताएगा व्यास भाष देखिए व्यास भाष में क्या कहते हैं यदा अस्य ब्राह्मणस्य से हिंसादयो वितर्को जायरन हनिष्यामी अहम अपणम अमृतम अपि वक्ष द्रव्यम अपि अवीक्यामी दारेश अस्य व्यवाही भविष्यामी परिग्रहेश अमी भविष्यामी बोल रहे हैं कि जब अस्य ब्राह्मणस्य जब इस ब्राह्मण को ब्राह्मण मनी योगी, योगी को हाँ, हाँ ब्राह्मण मनी योगी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के रास्ते पर चलने वाला तो अस्य ब्राह्मण यदा मने जब यदा अस्य ब्राह्मणस्य जब इस ब्राह्मण को इस ब्राह्मण का जो हिंसादी वितर्क है ये उत्पन्न हो मन इस ब्राह्मण को जब हिंसा इत्यादि करने की इच्छा हो मन में हो कि मैं मारूं, मन में जब इच्छा हो कि मैं इसका अपकार करूं, झूठ बोलूं, यही करे यदा अश ब्राह्मण से हिंसादयो वितरको जायेरन जब इस ब्राह्मण का जब हिंसादी वितर्क उत्पन्न हो गए क्या हनिश्यामी अहम अपकार बोल रहे हनिश्यामी अहम इसने मेरा अपकार किया है इसलिए मैं इसको मारूंगा इसने मुझे अपकार किया है इसलिए मैं इसको मारूंगा ऐसी यदि भावना उत्पन्न हो और अन्यतम विवक्षा में इस मैं इसने मुझे मुझे अपकार किया है मैं झूठ बोलूंगा इसके साथ मैं झूठ बोलूंगा क्योंकि ये अपकार करने वाला है या अपकारी है तो मैं झूठ बोलूंगा द्रव्यम अपनी अश और द्रव्य जो है द्रव्य को भी मैं चोरी द्रव्यम अपनी अशी स्वीकृष्यामी इस व्यक्ति का जिसने हमारा अपकार किया है इसके द्रव्य को भी मैं चोरी कर लूंगा स्वीकार कर लूंगा और दाये सूच अश व्यवाही भविष्यमी और इसकी जो पत्नी है इसकी जो स्त्री है जिसने मेरा अपकार किया है अपकारी है इस अपकारी व्यक्ति के जो स्त्री है इस स्त्रियों में जो है व्यवहार करूंगा व्यभिचार करूंगा स्त्री के साथ में व्यभिचार करूंगा और परिग्रहेश अश्य स्वामी भविष्यामी और जो परिग्रही है आ, जो इसके पास धन इत्यादि का जिसने संग्रह किया है इस परिग्रहियों के प्रति ने, ने, में इसका मैं स्वामी होऊंगा परिग्रही जो है परि मैंने सब ओर से जो ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है धन को, तो जिसके पास परिग्रह है परिग्रही है उसमें उसके प्रति जो है परिग्रहों में परी मैने परिग्रहे परिग्रह में परिग्रहों में जो है इसका मैं स्वामी होऊंगा मैंने इसके धन इत्यादि को लेकर के मैं इसका जो है एक करके मैं इसका स्वामी होऊंगा इसको मैं संचय करके स्वामी होऊंगा तो होंगे ऐसे यदि मन में भावना जायरन उत्पन्न होती हो जब होती हो तो क्या होती है तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को ऐसे योगी को ऐसे साधक साधक को उस समय प्रतिपक्ष भावना क्या करनी चाहिए तो बोलते एवं उन मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरें अतिदीपतेन बाध्यमान हा? तत्प्रति पक्षान भावयेत इस प्रकार एवं मने इस प्रकार उन मार्ग प्रवण वितर्क विरो मने मार्ग बने विपरीत जो मार्ग है प्रवण बने ले जाने वाला तो विपरीत मार्ग पर ले जाने वाला जो वितर्क वितर्क हिंसा इत्यादि जो वितर्क रूपी जो ज्वर है उस अतिदीप्त वितर्क मने हिंसादी वितर्क रूपी अतिदीप्त ज्वर जो है अत्यंत दीप्त मैने वह उसकी दीप्ति है उसका प्रभाव है ऐसे अतिदीप्त ज्वर से बाध्यमान जो बाध्यमान व्यक्ति है जैसे ज्वर व्यक्ति के अंदर हो जाता है उससे वह बंध जाता है ऐसे ही जब विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले जो हिंसा इत्यादि जो जर के समान अति दीप्त अति मन दीप्त का मतलब तेज कार्त होता है मैंने अतिदीप्त जो है आ, के द्वारा जो बाध्यमान बाधित होता हुआ जो व्यक्ति है तत् प्रतिपक्षान भावित उसके प्रतिपक्ष हिंसा इत्यादि के जो प्रतिपक्ष विपरीत जो भावना है उस प्रतिपक्ष उस प्रतिपक्ष की भावना करे ऐसे प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को क्या क्या प्रतिपक्ष भावना घोरेश घोरे सु संसारांग मने न मया सरणम उपागत सर्वभूता भय प्रदान योग धर्म ऐसे योगी को ऐसे व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए प्रतिपक्ष भावना में कि ये जो घोर भयंकर जो संसार रूपी जो अंगारा है अंगारा समझते होंगे ना जी कि जैसे हाँ कोयले जलाते हैं तो लाल लाल होता ना अंगारा हाँ जी।, हाँ जी उसको अंगारा कहते हैं कहते हैं जैसे इंग्लिश में आप जो है भोजन इत्यादि बनाते हैं तो पकता है ना चावल रोटी दाल पक जाता है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये घोर जो भयंकर घोर माने भयंकर ये जो घोर संसार रूपी अंगारे हैं उनमें पक्ष माने न मया उनमें जो है पच्यमान पका हुआ में उनमें पक्षमान माने पका हुआ उनमें जो पक्षमान उनमें जो पका हुआ मैं झुलसा हुआ मैं या मेरे द्वारा योग धर्म शरणम शरणम उपागत शरण योगान है न मैंने सभी भूतों को के प्रति अभय प्रदान करके सभी भूतों के प्रति दया कर मैंने अभय सबको मैंने अभय कर दिया कि सबको भाई हम जब अब योग मार्ग पर चलने लगे तो हमसे किसी को डर नहीं है हमसे किसी को डर नहीं है तो सर्वभूता अभय प्रदान है सभी प्राणियों के अभय प्रदान देकर सभी प्राणियों का अभय दान देकर अभय देकर के जो है योग धर्म शरणम उपागत मने मैं योग धर्म के जो शरण में आया हूं शरणम उपागत मैंने शरण को प्राप्त हुआ हूं क्या योग धर्म योग धर्म सर उपागत योग धर्म रूपी शरण जो है उसमें मैं आया हूं तो बोलते स खलु अहम त्यक्वा स्वृत्ति नावे तो समय क्या भावना करें कि वह स खु अहम तक वह मैं जो है वितरक त्यक्वा जो वितर के हिंसा इत्यादि है इसको हमने त्याग दिया हिंसा त्याग दिया झूठ त्याग दिया चोरी करना त्याग दिया ब्रह्मचर्य के विपरीत विचार कार्य करना त्याग दिया ये सब जो त्याग दिया तो इसको त्याग करके पुनः तान जाना है तो उसको पुनः जो है उस हिंसा इत्यादि को आदा है मैं उसको जो है ग्रहण करना कर रहा हूं करता हुआ आद मतलब उसको करता ग्रहण करता हुआ स्वृत्ति तुल्य कुत्ते के तरह में हो गया इति भावेत कुत्ते की तरह मैं हो गया कैसे यथा पुनः जैसे कुत्ता क्या होता है वाव ले ही होता है वह जिस चीज को बमन किया और उसको ही वह अपने आप में फिर खा ले रहा है ऐसे ही मैंने हिंसा को छोड़ दिया ऐसे ही मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया ऐसे ही मैंने चोरी करना छोड़ दिया ऐसे ही में वे करना छोड़ दिया ऐसे ही मैंने जो है क्या कहते हैं कि परिग्रह करना छोड़ दिया अशुद्ध इत्यादि छोड़ दिया और उसको फिर मैं ग्रहण कर रहा हूं तो उसको मैंने बमन कर दिया था जैसे कुत्ता बमन कर दिया फिर उसको खा लेता है तो कुत्ते की तरह मैं हो गया कि कुत्ता जैसे बमन कर दिया वैसे मैं बमन करके फिर उसको मैं ग्रहण कर लिया तो मुझमे कुत्ता में कोई ऐसा फर्क नहीं है इस प्रकार मन में प्रतिपक्ष भावना लाए कि मैं कुत्ते की तरह न बनू मैं इसीलिए वेद मंत्र में कहा जाता है ना जी आप जो है स्वामी सतपती जी का ये पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखे हुए अथर वेद में का मंत्र है कि उलूक या तुम सुलूक या तुम सुशुलूक या तुम जही स्व या तुम उत को क्या तुम वृषद देव प्रम रक्ष इंद्र बोल रहे इंद्र इंद्र मैने आत्मा आत्मा इंद्र आत्मा उल्लू कया तुम उल्लू कया तुम मन उल्लू की तरह जो चाल है अच्छा उल्लू रात्रि में चलता है है ना जी उल्लू अंधकार को पसंद करता है तो उल्लू की तरह जो चाल है उसको तुम क्या करो छोड़ दो उल्लू कया तुम ऐसे ही या तुम बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि दृषद उसको पीस डाल वहां पर है दृषद माने पीस डाल मार डाल माने प माने मृण मार डाल मृण राष्ट्र राक्षसों को राक्षसी प्रवृत्ति को मार डाल तो उल्लू क्या तुम उल्लू की चाल वाले को जो है सुशलूक शु, या तुम जो सुश्लूक है भेड़ियों की चाल वाले जो क्रोधी है उसको जही तुम त्याग दे जही माने छोड़ दे जही का मतलब क्या है जी छोड़, छोड़ दे और सोया तुम और कुत्ते की चाल को भी तू छोड़ दे और कोकया तुम और जो चिड़िया के समान माने कुत्ते की जा चाल जो है परस्पर झगड़ना कुत्ते की चाल जो है कि जो चीज उगल दिया उसको फिर खा लेना तो इस कुत्ते की जो चाल है उसको तुम छोड़ दे और को जो एक जो है एक पक्षी होता है कौन से पक्षी होता है जो बहुत ही कामी तो होता है क्रौ पक्षी होता है ना जी तो उसको कहते हैं तो क्रंच क्रौ जो पक्षी है उसके समान जो चाल है उसको तू अर्थात काम वासना को छोड़ दे और सुपर्ण या और सुपर्ण कहते हैं बाज को गरूर को उसके चाल को छोड़ दे वो आक्रमण करता है जैसे ऐसे ही जो है उसको तू छोड़ दे और गृद या के जो चाल है उसको तू छोड़ दे देव इध मने, मने पत्थर पत्थर।, पत्थर पत्थर के समान जो है उसको मृण मार डाल समाप्त कर दर, इस राक्षसों को समाप्त कर दे तो कहने का अभिप्राय है ये जो है इन सभी चालों को छोड़ना को या तुम, तुम बताया ना जो है कि वो जो है चिड़िया क्रंच पक्षी है उतम और उतमने और और होता है समझ गए सुपर्ण गरुड़ को कहते हैं है, बाज को कहते हैं गरुड़ को कहते हैं हाँ गरुड़ को कहते हैं बाज को कहते हैं लौकिक भाषा वैसे सुपर में तो रश्मि भी होता है किरण भी होता है वो तो एक अलग बात है तो उसका क्या उसका क्या है आक्रमण करना घमंड दोनों अच्छा बाज बाज हाँ, है, पक्षी हाँ घमंडी होता है जानवर सीधे जो है कि मछली के ऊपर टूट पड़ता है ना गरुड़ और बाज पक्षी के ऊपर टूट पड़ता है तो ये समझ गया तो इस तरीके से प्रतिपक्ष भावना करना है और आगे भी प्रतिपक्ष भावना बताएगा वास्तव में प्रतिपक्ष भावना जो है वह है कि ये जो मैं हिंसा इत्यादि कर रहा हूं उसका अनंत दुख और अनंत अज्ञान की प्राप्ति होगी ये प्रतिपक्ष भावना करके उससे हटे तो आगे जो है ये बितर्क आदि क्या है, हैतर्क क्या है उसको कर रहे बितर का हिंसा दया कृतकारिता लोभ क्रोध मोह, पूर्वका, मृदु मध्यादि मात्रा दुखा जान फला इति प्रतिपक्ष भावना ये प्रतिपक्ष भावना जो प्रतिपक्ष मैंने प्रतिपक्ष भावना करनी है तो प्रतिपक्ष भावना क्या है उसको बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि प्रतिपक्ष भावना क्या है कि दुख अज्ञान दुख और अज्ञान मान दुख और अज्ञान अनंत फल है जिनका ये वितर्क हिंसा आदि का जो फल जो है अनंत दुख है और अनंत अज्ञान है इग्नोरेंस है अविद्या है ये फल है ये हमें मिलेगा इससे बार बार हम दुखी होते रहेंगे ये प्रतिपक्ष भावना है इसलिए कर रहे हिंसा बितर्क हिंसा बितर के जो है हिंसा आदि है मान हिंसा असत्य बेविचार करना चोरी करना इत्यादि जब तो ये जो हिंसादी है ये तीन प्रकार की है कृत कारित और अनुमोदित और ये जो कृत कारित अनुमोदित जो है तीन प्रकार की है लोभ क्रोध मोहपूर्व का ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक मने ये तो कृत है कारित है अनुमोदित है और दूसरा है कि लोभ पूर्वक है क्रोध पूर्वक है मोह पूर्वक लोभ के कारण हिंसा करता है झूठ बोलता है क्रोध के कारण हिंसा करता है झूठ बोलता है चोरी करता है इत्यादि ऐसे मोह के कारण हिंसा करता है झूठ बोलता है यह सब करता है और फिर आगे करें मृदु मध्याधि त्रा मृदु मध्य अधिमात्रा वाले जो हिंसा दि है मृदु हिंसा हिंसा और तीव्र अधिमात्र हिंसा हिंसा अधिक हिंसा वाले जो है ये भी है, ये दुख अज्ञान दुखा ज्ञान फल आयी थी दुख और अज्ञान अनंत अनंत दुख और अनंत अज्ञान फल वाले हैं ऐसे प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए कि ये ये सभी हिंसा आदि जो है लोभ पूर्वक जो है मृदु मध्य आदि मात्र, मृदु मध्य अधिमात्र वाले जो अकृत कारित अनमोदित जो हिंसा आदि है, हिंसा आदि है ये बहुत ही दुख देने वाला है और बहुत ही अज्ञानता प्रदान करने वाला है इसलिए मुझे ये नहीं करना कोई दुख नहीं चाहता है तो ये प्रतिपक्ष भावना है समझ गया मूल सूत्रकार समझ गया जी अब उसका चलिए से पढ़िए उसी की व्याख्या कर रहे हैं तत्र उनमें से हिंसाता, एक उदाहरण लिए हैं हिंसा दे हमें हिंसा ले लिया इन्होंने तत्र हिंसा तो उनमें से पहले हिंसा को बता रहे हैं क्या कृत कारित अनुमोदिता त्रिधा कृत मने स्वयं करना कारित मने दूसरे से करवाना अनुमोदित मने सपोर्ट करना अनुमोदन करना तो यदि हम स्वयं हिंसा कर रहे हैं स्वयं किसी को मार रहे हैं तो वह कृत है हम स्वयं नहीं मार रहे हैं परंतु किसी दूसरे से मरवा रहे हैं तो वो कारित हो गया हम मरवा भी नहीं रहे हैं स्वयं कर भी नहीं रहे परंतु जो मार रहा है उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं उसका अनुमोदन कर रहे हैं तो ये भी हिंसा है तो तीन की प्रकार की हिंसा हो गई कितने प्रकार की हिंसा हो गई ये हाँ तीन प्रकार की हिंसा हो गई अब गिनते जाएंगे टोटल 81 हो जाएगा तो तीन प्रकार की हिंसा हुई अब एक एक माने कृत जो हिंसा है वह तीन प्रकार का है कार्य जो हिंसा है वह तीन प्रकार का है अनुमोदित जो हिंसा है वह भी तीन प्रकार का है माने कृत हिंसा बोलते एक एक का पुनः एक एक करके पुनः एक एक जो है मन कृत जो हिंसा है वो पूरा तीन प्रकार का तीन हो गया कार्य तीन हो गया और अनुमोदित तीन हो गया तो कितने हो गए नौ हो गए जी तीन तीन छ तीन नौ समझ के एक एक तीन हुआ है लोभे न एक एक जैसे लोभ से एक एक पुनस्त्र धाम एक एक जो है पुनः तीन प्रकार कहते हैं लोभे न लोभ से जैसे हिंसा करना जैसे मांस चरमार्थे न लोभ मांस और चमड़े के लिए मांस को को प्राप्त करने के लिए चमड़े को प्राप्त करने के लिए तो ये मांस प्राप्त करना चमड़ा प्राप्त करना ये लोभ हुआ एक उदाहरण दिया और भी हो सकता है लोभ के कारण व्यक्ति हिंसा कर देता है किसी ने कुछ पैसा दिया और वह सुपारी दे दिया और मार दी उसको, दिया उसको मरवा दिया इत्यादि मार दिया तो ये करें कि लोभे ना लोभ के कारण जो है लोभ से तीन प्रकार की हिंसा हो गई आ? तो लोभ लोभ के कारण तो लोभ जैसे मांस चरमार्थे ना मांस चरमार्थ मान मांस और चमरा से जो है चमरा के प्रति लोभ है उस लोभ से तो मांस चरमार्थे न लोभ है ना मैंने मांस और चमरा प्रयोजन वाले जो लोभ है उससे तीन प्रकार की ये क्रोध है ना क्रोध से हिंसा अपकृतम अने नी इसने जो है मेरा अपकार किया है इसलिए इसको मैं मारूंगा तो ये क्रोध से क्रोधाया इसने अने न अपकृतम इसने मेरा अपकार किया है इसके द्वारा मुझे अपकार किया गया है इसलिए क्रोधे न क्रोध से उसने मारा तो यह क्रोधे न थी तो ये भी तीन प्रकार की हो गई लोभे न क्रोधे और मोहेन और मोह से अविद्या मोह का मतलब होगा कि अविद्या से धर्मो में भविष्यति, मैं जो इसको मारूंगा इसे धर्म होगा मैं बकरी को जो दुर्गा जी के ऊपर चढ़ाऊंगा तो उसे धर्म होगा मैं जो है गाय को मारूंगा तो उसे धर्म होगा बोलते बिस्म रहमान रहीम का करके काट दिया तो ये जो इग्नोरेंस के कारण ये मोह है मोह कहते अविद्या मोह वैचित्य जिसमें चित्त विचित्त हो जाए वह मोह है तो मोह वन अविद्या तो मोह से अविद्या से धर्मों में भविष्यति भविष्य तो मेरा धर्म होगा तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक ये तीन प्रकार की हुआ मने लोभ क्रोध मोह पूर्वक ये तीन प्रकार का हुआ तो हुआ नौ प्रकार का होगा कृत कृत भी तीन प्रकार का भी तीन प्रकार का और मोह तीन प्रकार का तो नौ प्रकार का हुआ अब लोभ आगे कह रहे हैं कि लोभ क्रोध मोह मोहा पुनः त्रिविधा लोभ क्रोध मोह जो है पुनः तीन प्रकार का है लोभ क्रोध मोह पूर्वक जो हिंसा भी है वो पुनः तीन प्रकार का है तो क्या है लोभ क्रोध मोह पुनः मृदु मध्यादि मात्रा इति बोलते मृदु मध्य अधिमात्र तो लोभ लोभ पूर्वक लोभ क्रोध मोह बाला जो पुनः तीन प्रकार का हुआ तो क्या हुआ मृदु लोभ मध्य लोभ और अधिमात्र लोभ ऐसे ही मृदु क्रोध मध्य क्रोध और अधिमात्र क्रोध मृदु मोह मध्य मोह और अधिमात्र मोह तो कितने हो गए जी सताइस हो गए जी अब सताइस हो गया ना हाँ जी मैने लोभ भी तीन प्रकार का हो गया तीन प्रकार वाला हो गया तो मृदु थोड़ा सा लोभ है मृदु मंद लोभ है उसके कारण हिंसा कर दिया और मध्य जो लोभ है इसके कारण हिंसा कर दिया और अधिक मात्रा में लोभ है उसके कारण हिंसा कर दिया तो मृदु मध्य अधिमात्र तो मृदु मध्य अधिमात्र वाले जो है लोभ को जो पुनः तीन प्रकार का होता है मृदु मध्य अधिमात्र वाला तो ये सत्ताईस हो गए नतिया सब पहले नौ कर ही दिए थे न हरे को आप करेंगे लोभ क्रोध मोह में तो नतिया सताइस हो गया लोभ भी तीन क्रोध भी तीन मोह भी तीन तो मैंने मृदु मृदु लोभ मध्य लोभी इत्यादि जो हमने गिनाया अधिमात्र लोभ तो ये नतिया एवं सप्तविंशति भेदा भवंती हिंसाया हाँ। इस प्रकार जो है सताइस भेद होते हैं हिंसा के कितने भेद हो गया जी सताइस सताइस भेद हो गए हिंसा के तो इसमें वो हुआ अब आगे इसके आगे महर्षि वेद जी जो है फिर व्याख्या और आगे कर रहे हैं कि मृदु मध्याधि पुनः त्रि विधा मृदु मध्य अधिमात्र वाले, माने मृदु लोभ मध्य लोभ अधिमात्र लोभ मृदु क्रोध मध्य क्रोध अधिमात्र क्रोध और मृदु मोह मध्यम मोह अधिमात्र मोह बाले जो हिंसा इत्यादि है ये सताइस ये पुनः तीन प्रकार के हो जाते हैं तीन प्रकार के हो जाते हैं कैसे तीन प्रकार के होते हैं बोल रहे हैं कि त्रिविधा मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु इति अब देखिए मृदु मृदु मृदु मृदु आगे है मध्य मृदु क्या है जी आगे मध्य मृदु मध्य मृदु और तीव्र मृदु जैसे तीव्र सम्य का नाम हुआ समना जैसे पीछे पढ़ाया था ना जी मृदु मध्य तीव्र तो मृदु मृदु मध्य मृदु और तीव्र मृदु ये हुआ तो ये तीन प्रकार के हो गए मृदु मृदु मृदु मध्य अधिमात्र में कर रहे हैं मृदु मृदु मध्य मृदु और तीव्र मृदु ये क्या मृदु मृदु मध्य मृदु और तीव्र मृदु अब मध्य पर चलिए आप तो ये तीन हो गया अब मध्य पर चलिए तो क्या हो जाएगा मृदु मध्य मध्य मध्य और मध्य तीव्र तीव्र मध्य मध्य पर चले एक एक मृदु को तीन भेद कर रहे मध्य को तीन भेद कर रहे अधिमात्र को तीन भेद कर रहे है ना जी जी तो मृदु मध्य तीव्र के आधार पर मृदु मध्य और तीव्र के आधार पर मृदु को भी भेद किया जा रहा है मध्य का भी भेद किया जा रहा है अधिमात्र का भी भेद किया जा रहा है तो पहले तो आके मृदु मृदु केवल मृदु को देखना है मात्र को अभी नहीं देखना समझ है समझ गया केवल मृदु को देखिए तो मृदु मृदु अब उस मृदु को देखिए मध्य मृदु और उसी मृदु को देखिए तो तीव्र मृदु मृदु मध्य और तीव्र से तो तीन हो गए हो गए ना जी ये अब आगे मध्य पर चलिए तो मृदु मध्य मध्य मध्य और तीव्र मध्य हो गया हाँ जी अब आगे अधिमात्र पर चलिए तथा मृदु तीव्र यहां पर दिया है यहां पर अधिमात्र मतलब है यहां पर आ, आ, दे दिया है या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक होगा या उसे अधिमात्र को ही तीव्र रूप में कर दिया होना चाहिए क्योंकि तो मृदु मध्य और अधिमात्र देखना है तो मृदु अधिमात्र मध्य अधिमात्र और तीव्र अधिमात्र समझ गए जी हाँ जी तीव्र अधिमात्र तो ये भी तीन तीन हो गए तो टोटल कितने हो गए जी ये कह रहे हैं सताइसिया सताइस तो पहले भेद हो ही गए थे और मृदु मध्याधि पुनः त्रिविधा जो कहा था वह पुनः तीन प्रकार के हैं तो जब तीन प्रकार के होंगे तो सताइसिया इक्यासी एक एक करके गिनेंगे तो आपको एट्टी वन हो जाएगा इसलिए एवं एक एवंशीति भेदा हिंसा भवती ये एकाशीति माने इक्यासी हिंसा होती है इक्यासी प्रकार की हिंसा होती है समझ जी? गया जी आगे करें कि सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय वेदात असंख्य प्राणत भेद से इति एवं आदिशु अपी योजन बोल रहे हैं कि ऐसे ही तथा बोल रहे की सा हिंसा मान वह हिंसा पुनः नियम विकल्प और समुच्चय के भेद से नियम के भेद से विकल्प के भेद से या समुच्चय के भेद से तो नियम क्या हमने नियम कर दिया कि मैं खसी को ही मारूंगा और किसी चीज को नहीं मारूंगा ये नियम हो गया विकल्प हो गया कि मैं खांसी को मारूंगा या मुर्गी को मारूंगा ये विकल्प हो गया इसको मारूंगा या इसको मारूंगा अथवा इसको मारूंगा ये विकल्प हो गया और फिर है समुच्चय समूह समुच. मैं खांसी को भी मारूंगा खांसी समझते हैं कि नहीं जी नहीं खांसी कहते हैं बकरी को जो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बकरी जो है मुर्गा उसके लिए लिख दिया उसके बदले तो हाँ जी बगनी खांसी हो गया बकरी मैंने जो कु में जो बकरी होता है अच्छा जी, अच्छा बकरा जिसको हम लोग कहते हैं कई बार हाँ, बकरा बकरा बकरा तो बकरा भी दो तरीके का होता है एक तो वाक जो है कि घूमता रहता है वो बोला नहीं वो अलग तर, हमारे तरफ अलग तरीके का ही होता है जिसको जो है दुर्गा जी के ऊपर चढ़ाते हैं अच्छा। तो जो भी बकरा हो तो वो मैं बकरा को मार पहले तो वा नियम कर दिया कि मैं भाई बकरा को मारूंगा और किसी चीज को नहीं मारूंगा या किसी ने किया कि भाई, मैं मछली को ही खाऊंगा और किसी चीज को नहीं खाऊंगा तो नियम हो गया ना हाँ जी और विकल्प मैं मछली भी खाऊंगा और मैं जो है मांस भी खाऊंगा मीट भी खाऊंगा ये विकल्प हो गया नहीं ये या तो मछली खाऊंगा या मैं मांस खाऊंगा दोनों में से एक खाऊंगा दोनों चीजें और तीसरा हो गया कि मैं मछली भी खाऊंगा और मांस भी खाऊंगा समुच्चय, इसके भेद से ये असंख्य या हिंसा दया ये असंख्य हिंसा इत्यादि है झूठ में भी ऐसे होगा मैं बस इतने के इसी चीज के लिए मैं झूठ बोलूंगा और इसी के लिए झूठ नहीं बोलूंगा मैं झूठ भी बोलूंगा और इसके लिए भी झूठ बोलूंगा या इसके लिए झूठ बोलूंगा विकल्प हो गया और मैं इसके लिए भी झूठ बोलूंगा और इसके लिए भी झूठ बोलूंगा समुच्चय हो गया सब में घटा लेना है हिंसा में भी झूठ बोलने में भी चोरी करने में भी ब्रह्मचर्य के हानि करने में भी और परिग्रह करने में भी शौच संतुष्ट मैंने इस सब में कर लेना है हमें मैंने योजना बना मैंने जोड़ लेना है तो ये नियम विकल्प और समुच्चय के भेद से असंख्य या असंख्य ये गिनती नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि प्राण भ्रत भेद से अपी और परिसंख्य प्राण भ्रत जो भेद है प्राण को धारण करने वाला जो प्राणी है उसके तो असंख्य कोई गिन नहीं सकता ना कि इतने ही प्राणी है मैं और किसी को नहीं मारूंगा घर में जो चीटी आ जाता है ये आ जाता है वो आ जाता है या इस तरीके से है मैं इसको मारूंगा मैं जो खेती करता हूँ बस उतने ही में ही मैं मारूंगा और किसी में नहीं मारूंगा इत्यादि इत्यादि तो ये बोल रहे हैं कि प्राण भित जो है प्राण को जो धारण करने वाला जो प्राणी है आत्मा है उसके अपरिसंख्यता तो उसका संख्य उसकी गिनना नहीं की जा सकती इसलिए गणना नहीं की जा सकती इसलिए एक एक को करके भी लेंगे कि मैं इसको मारूंगा इसको नहीं मारूंगा उसको मारूंगा उसको नहीं मारूंगा तो ये हिंसा इत्यादि अनंत हो गए समझ गया जी जी कर सा पुनः नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्या बोलते पुनः वह जो हिंसा आदि है पुनः नियम के भेद से विकल्प के भेद से और समुच्चय के भेद से नियम का समझ गया ये एक नियम बना लेना रोल बना ले मैं इसी को मारूंगा उसको नहीं मारूंगा विकल्प बना लिया कि भाई इसको मारूंगा अथवा इसको मारूंगा और समुच्चय बना लिया भाई इसको भी मारूंगा और इसको भी मारूंगा समुच्चय समूह हो गया तो ये भेद से असंख्य हो गया क्यों कि प्राणी असंख्य है उसकी गणना नहीं की जा सकती एवं अमृता दिशु अपियोज ऐसे ही अमृत इत्यादि में भी ऐसी योजना कर लेनी चाहिए एक चीज जो मैं आपको विशेष कहना चाहता हूँ कि ये जो इक्यासी भेद किया है एवं एकाशीति भेद अहिंसा भगवती ये कर्ता को ध्यान में रख करके किया है कर्तस्थ भेद है ये हाँ जी भाई वो कर्ता है कि भाई कर, स्वयं करता है दूसरे से करवाता है सपोर्ट कर देता है ये कर्ता को ध्यान में रख करके इक्यासी भेद है समझे हाँ जी और आगे जो विकल्प जो किया है नियम विकल्प समुच्च ये कर्म को धेन भेद में, ये प्राणीभित जो हिंसा है वह कर्मस्थ भेद है कर्म में स्थित भेद है तो कि मैं बकरी को मारूंगा तो बकरी को बकरा को मारूंगा तो बकरा ये कर्म हो गया ना जी हाँ जी वाक्य में ये होता है ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस तो नॉमिनेटिव केस है कर्ता कारक है ना जी और ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक है कर्ता कर्म करण संप्रदान तो मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो पुस्तक कर्म हो गया कर्ता जिसको चाहता है सबसे अधिक उसको कर्म कहते हैं तो यहाँ पर कर्ता जो है चाह रहा है कि बकरी को मारना चाह रहा है तो बकरी कर्म हो गया पीछे जो इक्यासी भेद हुआ फिर मैं बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा दोनों भेद समझेगा पीछे जो इक्यासी भेद है वह कर्ता को ध्यान में रखकर के मैंने कर्तस्थ भेद है कर्ता मैंने स्वयं करने वाला ऐसा कर रहा है उसको ध्यान में रखकर क्या भेद है और असंख्य जो भेद है वह कर्म को ध्यान में रख करके इसलिए कर्मस्थ भेद है समझ गए जी हाँ जी भाई जी समझ में आया हाँ ये समझ ली आगे करें खलु अमी वितरका दुखा जानत फलायति प्रतिपक्ष भावनम बोलते वे हिंस वितरक ते खलु खलु निश्चित रूप से वे अमी वे ते अमी वे ये जो है वितर्क है का जो है हिंसादि जो वितर्क है दुखा जानंत फलायति ये बहुत ही अधिक अनंत दुख को देने वाले हैं और अनंत अज्ञानता को देने वाले है इग्नोरेंस को देने तो वाले तो हैं एक चाकी एक बोलिए प्रकार के जो गिना दिए है तो प्रकार को दिलाने के पश्चात में कहता है की मृदु मध्य मात्रा पुनः त्रिविधा मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु तो यही हो गया नहीं नहीं नहीं नहीं।, नहीं। कैसे का हो गया है? ना पाले एवं भेदा भिंसा यहाँ हिंसा के सताइस भेद, है। तो भेद हैं। तो अब सताइस जो भेद है तो मृदु मध्यादि मात्र वाले मृदु मध्यादि मात्र वाले जो सताइस भेद वाले जो मृदु मध्यादि मात्रा को लेकर के सताइस भेद था वो मृदु मध्य अधिमात्र वाले जो वितरक आदि है वो तीन प्रकार के हैं पुनः तीन प्रकार के हैं तो कहाँ हो गया मृदु मध्य अधिमात्र मृदु मध्य और अधिमात्र को लेकर के तो सताइस हुआ है सताइस तो पहले हो गए लो ना लोग ना न नहीं लोभ क्रोध मोह जो हिंसा बया त्रिविधा वो तीन प्रकार के कौन से हैं तो मृदु मध्य अधिमात्र वाले हैं वो मृदु बोने लोभ क्रोध मोह पूर्वक जो हिंसा दी है वह मृदु मध्य मात्र के कारण सत्ताईस प्रकार का होता है ना हुआ ना, से मैं जो बात करके हाँ मृदु हाँ। मृदु काफी हो गया ना मधु तो मृदु मध्य और तीब्र को ध्यान में रख करके हुआ मृदु मध्य और तीव्र ये जो मृदु हाँ जी का मतलब मृदु मृदु का मतलब हमारा मृदु कम मृदु तो अपने कम है ही उसमें और कम हो गया तो वही मृदु मृदु मृदु मध्य तो है ही थोड़ा कम मध्य तो है उसमें थोड़ा कम और फिर तीन है उसमें थोड़ा कम तो ये तीन प्रकार का जो है तो इसके हिसाब से काफी हो गया नहीं ये नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है देखिये मृदु मध्य अधिमात्र वाले हैं तो मध्य अधिमात्र को भी हटाइए केवल मृदु को ध्यान में रखिए मृदु को ध्यान में रखिए तो मृदु को जो मृदु जो है वो तीन प्रकार का हो गया ना, ना। मृदु तीन प्रकार के हो गए मध्य तीन प्रकार के हो गए और अधिमात्र तीन प्रकार के हो गए तभी तो सताइस या इक्यासी होगा तो सताइसिया कहाँ हुआ बताइए मैंने जब आप सताईस हुआ इधर सता, वो तो सताइस तीन तीस ही हुआ हा? आप जो है मृदु मध्य अधिमात्र वाले जो सताइस प्रकार के जो ये है तो अब जो है सताइस प्रकार का जो हिंसा हुआ है? उस 27 प्रकार के हिंसा में से अब वो 27 प्रकार का हिंसा का पहले मृदु पर लीजिए फिर मध्य पर लीजिए फिर अधिमात्र पर लीजिए आप इसको जो है इस पर लिखिएगा पहले चार्ट बनाइएगा नहीं जब होगा ना भ्रता जी भाई जी तब इस पर और विचार करेंगे पहले चार्ट बनाइए इसका साल्ट बनाइए की इक्यासी प्रकार का कैसे हुआ उसको मैं है तो इक्यासी ही इक्यासी से ज्यादा नहीं है वैसे भेद करने के लिए बहुत ही भेद कर दो परंतु कैसे सताइस है लोभ मोह पूर्वक कैसे है वह फिर जो है लोभ क्रोध मोहपूर्वक जो है हिंसा भी वो तीन प्रकार के पुनर्मृदु मध्यभदी मात्रा वाले हो तो सताइस कैसे हो गया और फिर जो सताइस जो हुआ है तो उसके उसके भी तीन भेद हैं मृदु मध्य और तीव्र तो मृदु मध्य और तीव्र जो भेद हुआ तो मृदु मृदु मृदु मध्य और मृदु तीब्र ऐसे ही मध्य पर होगा तो मध्य पर जब हो जाएगा तो मृदु मध्य मध्य मध्य और तीव्र मध्य और अधिमात्र हो जाएगा तो मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र पर मृदु तीव्र और मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र जो किया है ऐसा नहीं होगा हो जाएगा मृदु अधिमात्र मध्य अधिमात्र और तीव्र अधिमात्र ऐसा होगा या तो वहां पर आप संकेत कर लीजिए तो आ, आप हाँ, इसका चार्ट बनाइए और चार्ट बना करके फिर उस पर देखिए कि चार स्टेप हैं जी उसमें तीन तीन तीन गुना दु, तीन गुना तीन गुना तीन तो इक्यासी बनेंगे उससे अधिक नहीं बनेंगे हाँ वो इक्यासी ही बनेंगे उसको चार्ट बना लीजिएगा इसका जो है चार्ट बना लीजिएगा आगे चले तो ते अमी वितरका दुखा ज अनंत फला प्रतिपक्ष भावनम बोल रहे हैं कि वे जो वितरक आदि हैं वो अनंत दुख और अनंत ज्ञान रूपी फल को देने वाले हैं उसका हिंसा इत्यादि का फल है दुख और अज्ञान अज्ञानता समझ गए तो उसमें करिए प्रतिपक्ष भावना इस प्रतिपक्ष भावना को लाना है उस दुखा ज अनंत फला की को ही खोल रहे हैं कि दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम ये शाम इथि प्रतिपक्ष भावनाम बोल रहे हैं येशाम माने जिन हिंसादियों का जो है दुख और अज्ञान अनंत फल है वो प्रतिपक्ष भावना है अर्थात मन में ऐसे मन में भावना लानी है कि ये जो मैं हिंसा करूंगा ये जो मैं झूठ बोलूंगा तो इत्यादि ये सभी का फल है अत्यंत दुख और अत्यंत अज्ञान कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है कोई भी क्योंकि देखिए आप व्यक्ति को सुख देते रहो सुख देते रहो उससे नहीं होता है मनुष्य का स्वभाव है कि वह जब दुख को देखता है दुख को जब देखता है तभी वह उससे उसको जब डर होता है तभी वह उससे छूटता है नहीं तो नहीं छूटेगा आगे कहेंगे उस पर एक मैं घटना भी आपको सुनाने का कोशिश करूंगा अभी ये देखिए तथा पहले हिंसक तथा चा, कैसे हिंसा करता है तो तथा च हिंस कह हिंसा करने वाला ताबत मने प्रथमम पहले तो बध्यस्य वीरियम आक्षेपति वो जो मारता है किसी को तो कैसे मारता है पहले जिसको मारता है बद्ध जो है जो मारने योग्य है जो बकरी को मारेगा या गाय को मारेगा तो पहले क्या करेगा हिंसक व्यक्ति कसाई जो व्यक्ति है या हिंसक जो है वह उसके बल को क्षीण करेगा बल को कमजोर करेगा एकाएक नहीं मारेगा उसके पहले बल को कमजोर करेगा फिर वो तटस्त शस्त्रादि निपात ने दुखी उसके बाद उस गाय को जो मारेगा या उस बकरी इत्यादि को जो मारेगा मारेगा तो शस्त्र इत्यादि के प्रहार से उसको दुखित करेगा दुख देगा कांटा चुप या इस तरीके से कुछ करेगा जब उसको जो है बकरी को बांधता है तो क्या है उस दो के बीच में बांध देता है मैं मैं करती रहती है उसमें बांध देता है तो वो शस्त्र इत्यादि को के प्रहार से जो है दुख देता है अर्थात जीविता तभी मोचेती और वो उसको फिर जीवन से भी ही जीवन से भी मुक्त कर देता मारा बस गया तो ये पहले क्या किया हिंसक पहले बल को कमजोर किया फिर उसके बाद शस्त्र इत्यादि को जब मारा तो उससे उसको दुख हुआ और तो जीविता तभी मोचे थी और फिर जो है जीवन से उसको मुक्त कर देता है जान से मार डालता है तो अब क्या है इसका क्या क्या हमें सोचना चाहिए क्या है इसमें यहाँ पर महर्षि जी कहते हैं कि भाई जब व्यक्ति एक हिंसा के हिंसा करूंगा तो हिंसा में करूंगा तो उसके बल को मैं क्षीण करूंगा पहले किसी को मारूंगा या मैं हिंसा करता हूँ झूठ बोलता हूँ जो कुछ भी करता हूं तो क्या करता हूँ उससे मैं उसके वीर को उसके शक्ति को मैं क्षीण करता हूँ तो जो व्यक्ति क्षीण करता है तो वीर या क्षेपा वीर बल के कमजोर करने से उस व्यक्ति को क्या हानि उसको क्या फल मिलेगा तो वीर क्षेपात अस्य चेतना चेतनम उपकरणम क्षीण वीरियम भवति तो ऐसा व्यक्ति को जो व्यक्ति जो है बद्ध जो है मारने जो जिसको मारा जा रहा है उसके बल को क्षीण करता है तो परमात्मा क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के मारने वाला जो हिंसक व्यक्ति है इसके जो साधन हैं चेतन अथवा अचेतन चाहे वह भाई हो भतीजा हो समाज के व्यक्ति हो या अचेतन कोई साधन है वह अचेतन साधन भी क्षीण वीरियम भवती क्षीण वीर वाला हो जाता है कमजोर वीर वाला हो जाता है बल वाला हो जाता है अर्थात कहने का अभिपाय है जो व्यक्ति ऐसा विचार करना चाहिए ऐसा विचार करना चाहिए कि यदि मैं हिंसा करता हूँ और उसमें किसी के बल को क्षीण करता हूँ तो हमारा जो है हमारे जो भी सुख के साधन होंगे चाहे चेतन व्यक्ति या अचेतन व्यक्ति वो हमारे आसपास के सब वो कमजोर वाले होंगे और मुझे वो सहायता नहीं कर सकते मुझे सहायता करने में वह समर्थ नहीं हो गएंगे समझने डॉक्टर साहब हाँ जी इसलिए वह भी तो कहने का अभिप्राय है कि आपने कभी सुना भी होगा सुनते भी है भाई उसके पास सभी साधन था उसके पास गोली भी है उसके पास बंदूक भी है उसके पास समाज के लोग भी है सब कुछ है परंतु उसको सहायता नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति आक्रमण किया तो वह उस आक्रमण को आक्रमण का जो है वह प्रतिकार नहीं कर पा रहा है लग रहा कि मानो की अंदर कोई शक्ति नहीं है नपुंसकता आ गई है इत्यादि इत्यादि तो वही कह रहे हैं महर्षि वेद जी वीर के आक्षेप करने से यदि हम किसी के बल को क्षीण करते हैं चिंता करके किसी के बल को क्षीण करते हैं तो उसका फल ये है कि हमारा जो उपकरण है चेतन उपकरण या अचेतन उपकरण वह भी कमजोर वाला होगा हम ही खुद कमजोर वाले नहीं होंगे हमारे जो जो भी उपकरण होगा हमारे दोस्त होगा हमारे आ, क्या कहते हैं कि हमारे भाई होंगे हमारे आसपास के समाज होंगे सब कमजोर वाले होंगे कमजोर होंगे हमें वो सहायता नहीं कर सकते हमें हमें वो हमें जो चाहिए वो नहीं कर पाएंगे उसको होते हुए भी सामर्थ्यवान लगेगा कि आपको सामर्थ्यवान है परंतु वह सामर्थ्यवान नहीं है इसलिए करें क्षीण वीरियम वह कमजोर बल वाला होता है क्षीण बीर वाला होता है वह उपकरण वह सावनता चेतन अथवा अचेतन समझ गए भाई जी और दुख दुखोत्पादना और हम जब व्यक्ति शस्त्र इत्यादि के द्वारा उस प्राणी को दुख देता है तो उससे क्या हानि होगी उससे क्या फल मिलेगा ऐसा हमें विचार करना तो दुख के उत्पादन से नरक तीरियक प्रेतादिशु दुखम अनुभवती जब हम जब व्यक्ति शस्त्र के प्रहार से जो दुख देता है प्राणी को तो क्या होता है वह नरक में दुख का अनुभव करता है तीरियक में जो तिरक है पशु पक्षी जो टेढ़ कहने वाले सांप कीड़े मकोड़े जो भी है उनमें वह दुख का अनुभव करता है ये नहीं की वो एक तो ऐसा कर्म किया जिसके कारण वह पशु बन गया वह कुत्ता बन गया वह बिल्ली बन गया वह ये बन गया अब उसके बाद कुत्ता बिल्ली बनना तो अपने आप में दंड तो है ही परंतु तो कुत्ता बिल्ली बन करके उसमें फिर ऐसा कुछ बीमारी हो जाना ऐसी स्थिति हो जाना कि हर समय वह दुखी रहे परेशान रहे छटपटाता रहे एक ये हो गया तो शास्त्र के द्वारा हम जब प्रहार करते हैं प्राणी को तो उस दुख के उत्पादन से नरक में दुख की अनुभूति होगी नरक मतलब अत्यंत जो निकृष्ट जो स्थान है और जो है ऐसे में दुख की अनुभूति होगी तिरक जो प्राणी है उसमें दुख की अनुभूति होगी और प्रेत आदि जो है प्रेत आदि माने अत्यंत प्रेत का मतलब क्या हुआ प्रेत कहते हैं मरे हुए शरीर को प्रेत का मतलब क्या होता है जी मरा हुआ शरीर तो मरे हुए शरीर में दुख की अनुभूति होगी तो मरे हुए शरीर में क्या करेंगे जी मरे हुए शरीर में कीड़े लग जाएगा और कीड़ा भी तो आत्मा है मरे हुए जो शरीर इत्यादि है उसमें कीड़े लग जाएंगे उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप उसी में अपने जीवन व्यतीत करते रहो उसमें दुख की अनुभूति करते हो तो प्रेत आदिशु अर्थात मरे हुए जो शरीर इत्यादि में है दुख को अनुभव करता है जो व्यक्ति दुख देता है हिंसा करता है शस्त्र इत्यादि के द्वारा और प्रेतादि का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि अत्यंत जो घृणित अत्यंत जो घृणित शरीर है हम्म, हाँ, उसमें दुख की अनुभूति करता है अत्यंत अच्छा, तो यह भी प्रेतादि आदि का भी कर सकते हैं यहां पर प्रेत के स्थान पर कहीं पर मनुष्य आदि भी है तो तिरक मनुष्यदियों में दुख का अनुभव करता है प्रेत के स्थान पर मनुष्यादी भी पाठ है और आगे करें जीवित व्यूपणात् प्रतीक्षणम जीविता, जीविता वर्तमान मरणम इच्छन दुख विपाक नियत विपाक वेदनीयतवा कथनचित एवं श्वसित और जो ने जान से उसको मार डाला वो तो पहले जो है कि शस्त्र से प्रहारी करके दुख दे रहा था अब उसने जान से मार डाला किसी व्यक्ति को किसी प्राणी को तो जान से मारने से क्या होगा जान से मारने से ये होगा कि जीवित व्यारोपण जीवित को जीवित व्यारोपण जीवित से व्यरोपन करने से जान से समाप्त करने से जान से मुक्त करने से जीवन से मुक्त करने से तो व्यारोपण मैंने व्यरोपण कहते हैं मुक्त को व्यरोपण कहते हैं जीवितात मोचेती जो कहा था तो जीवन से व्यरोपण करने से जीवन से मुक्त करने से क्या होता है उसको क्या फल मिलेगा प्रतीक्षणम जीवित अत्यय मैंने प्रत्येक क्षण एवरी मोमेंट एवरी मोमेंट हरेक क्षण प्रतीक्षण जीवन और मृत्यु के मध्य में अत्य कहते हैं विनाश को अत्य का मतलब होता है विनाश तो जीवन और विनाश के बीच में जीवन और मृत्यु के बीच में वर्तमान वर्तमान होता हुआ मरणम इच्छा पे मरना चाहता है कि वो चाहता है कि भगवान मुझे ले जाओ मैं नहीं कष्ट भोग सकता भगवान ऐसा वो गुहार लगा रहा होता है मरने की इच्छा करता हुआ भी दुख विपाकस्य जो दुख रूपी जो फल है उस फल का जो नियत विपाक वेदनीय तत्व मैने दुख रूपी फल का नियत विपाक नियत फल के वेदनीय फल के द्वारा अनुभव होने से कथन चित किसी प्रकार वह जी रहा है वह न मर रहा है न जी रहा है वह केवल सांस ले रहा है ऐसा यदि व्यक्ति कोई जिंदगी में दिखे आपके जीवन में कि वह मर भी नहीं सकता जी भी नहीं सकता वैसे ही पड़ा पड़ा है वैसे ही वैसे है इस तरीके से चाहे वह जन्म से हो चाहे बाद में हुआ हो इस तरीके से समझ लेना की कि इसने किसी पूर्वजन में हत्या कर दिया था ये हत्या करने का पाप किया था किसी के जीवन को धो डाला था इसे मार डाला था इसलिए आज इसको इस तरीके का ये हो रहा है तो इस प्रकार से विचार करना प्रतिपक्ष भावना है कि यदि मैं हिंसा करूंगा यदि मैं झूठ बोलूंगा यदि मैं चोरी करूंगा सब में इसी तरीके से मेडिटेशन के समय विचार कीजिए तो ये प्रतिपक्ष भावना है यदि च कथनचित पुण्या पुण्याप मन गता हिंसा भवे तत्र सुख प्राप्तो हो भवेत अल्पायु और यदि तो कथनचित यदि किसी प्रकार पुण्य हम कर रहे हैं और उस पुण्याप गुण्य के साथ साथ हिंसा हो जा रही है पुण्य के साथ साथ क्या जी हिंसा हो जा मान लीजिए सरकार है या पुलिस है पुलिस इत्यादि है जब वो मारता है किसी को या इस तरीके से करता है तो जो दोषी नहीं होता है उसको भी बेचारा दंड दे देता है वो भी बेचारे मारे जाते हैं वो भी बेचारे इस तरीके के होते हैं टॉर्चर होते हैं तो अब वहां पर पुलिस को करना पड़ता है भाई वो जो है पुण्य का क्योंकि तो वह टेररिस्ट को पकड़ना है या इस तरीके का है तो वो पुण्य कथनचित पुण्यापगता किसी प्रकार जो है पुण्य की से युक्त हो भी हिंसा अगर पुण्य के साथ अलगता मैने प्राप्त है युक्ता वह पुण्य से युक्त जो हिंसा है या पुण्य के साथ साथ प्राप्त जो हिंसा है भवेत तत्र वहा सुख प्राप्तो भवेत अल्पायु सुख प्राप्ति में अल्पायु हो सुख प्राप्ति में अल्पायु होगा मने सुख की प्राप्ति होगी परंतु कब होगा अल्प आयु वाला होगा उसको अधिक लंबे काल तक सुख नहीं मिलेगा उसको लंबे काल तक सुख नहीं मिलना है एक बात दूसरे तरह की व्याख्या ऐसे भी ये करते हैं जो हाँ पर मैं समझता हूँ एक तो यह है कि सुख प्राप्ति में अल्पायु भवित सुख प्राप्ति में वह व्यक्ति अल्पायु होगा अल्प आयु वाला वर्धन कम उसको सुख सुख में कमी होगी एक तो ये और दूसरी इसकी व्याख्या हो सकती है कि भाई वह जो है यदि वो पुण्य के साथ साथ हिंसा भी कर रहा है अन्याय पूर्वक यदि मार रहा है किसी को तो वह जब हिंसा कर रहा है तो उसको वह अल्प आयु वाला बनेगा वह सुख की प्राप्ति तो करेगा क्योंकि पुण्य के कारण परंतु तो अल्प आयु होगा वह अल्प आयु उतने ही में बस अल्प आयु हुआ सुख प्राप्त कर लिया फिर मर गया इस तरीके का ऐसी भी व्याख्या की जा सकती है परंतु तो यहां पर आप जो भी आपको ठीक लगे सुख प्राप्त हो अल्प सुख प्राप्ति में हुआ व्यक्ति अल्पायु हो गए अल्प वाला हो गए कम आयु वाला हो सुख प्राप्ति में कम आयु वाला हो मने हुआ सुख प्राप्ति में आयु उसकी कम होगी अधिक नहीं होगी अरे दुख प्राप्ति में आयु अधिक होगी सुख प्राप्ति में कम होगी ये तो हुआ की भाई सुख की न्यूनता होगी सुख तो मिलेगा पुण्य के कारण उसके सुख की निन्नता होगी अब कोई कोई ऐसा भी है कि अल्प अल्पायु वाला होगा ज़्यादा दिन नहीं जीएगा। इस, ए, ए, या ब, ब, ब, बस जन्म लिया मर गया कुछ दिन दस साल तक रहा फिर मर गया बीस साल तक रहा जवानी में रहा फिर मर गया इत्यादि ऐसी भी व्याख्या की जा सकती है तो ये एवं अमृता दिशु अपी ऐसे यथासंभव जो है जितनी संभावना हो उनमें अनिता में भी जोड़ लेनी चाहिए सब में नहीं है कि शरीर में एकासी प्रकार हो जाए इसलिए यथा संभव में भी जोड़ लो यथा संभव एवं च अमूम एवं अनुगतम विपाकम अनिष्टम भाव ए नित प्रणिर इस प्रकार वितरक नाम अमूम अनुगतम मान बतर्कों के अमूमे व अनुगतम विपाकम वितरकों का जो है अनुगमन करने वाला जो अनिष्ट फल है वितरका नाम च अमूमे वितरकों के अमूम इस इसी का अमूमे व इसके ही अनुगतम अनुगमन करने वाला जो विपाक है मैने वितरकों के ही ये मैने अनुगमन करने वाला जो भी दुख इत्यादि है वो वितरकों का ही अनुगमन करता है उसके पीछे पीछे ही चलता है तो बितरका नाम एव, मने एवं मैंने एवं बितर्क नाम अमूम एवं अनुगतम इसी मैंने वितरकों के ये साथ साथ प्राप्त होने वाला अमू मने ये वे अदस्त शब्द है तो वितरकों के ये या वे साथ साथ अनुगत माने साथ साथ चलने वाला प्राप्त होने वाले जो विपाक हैं, अनिष्टम वह विपाक है अनिष्ट अनिष्ट विपाक है इसका भावना करते हुए के नित प्रण मन प्राणी दधित वितरकों में मन का प्रणिधान नहीं करना चाहिए मन को उस बितरको में नहीं लगाना चाहिए झूठ इत्यादि हिंसा इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए नहीं तो मैंने ये बार बार विचारना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि भाई कि जब इसमें दुखी देखेंगे तो फिर जो है कैसे काम करने की प्रवृत्ति होगी ये नहीं देखिये हमारा स्वभाव ही है हमें कोई कितना भी सुख दे दे सुख से हमें सुख मिलता रहेगा या इस तरीके का होगा हम सुखी सोचते रहेंगे तो कभी भी गलत काम से हम अलग नहीं हो सकते और दुख यदि हम बार बार सोचेंगे दंड शास्त्री दंड ही व्यक्ति को जो है के ऊपर शासन करता है तो जब ये मन में भावना बनेगी कि दंड ही हमें शासित करेगा तो इससे मुझे ये दंड मिलेगा तब फिर उसे व्यक्ति अलग होगा फिर वह हिंसा इत्यादि नहीं करेगा इसमें यही कहानी है जैसे कि उपनिषद की कहानी है जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो बताऊंगा उपनिषद में एक कहानी है कि एक राजा था एक राजा ने जो है सबको बुलाया बोला कि भाई बकरी को कभी भी खिलाओ वो कितना भी खिला दो फिर वह भूखा ही रहता है ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो बकरी को खिलाए और फिर उसके बाद हमारे सामने लाए और फिर जो है वह ना खाए तब हम समझेंगे कि जो है भूखा नहीं है तो किसी ने कहा कि भाई ठीक है हम मैं करूंगा तो किस दिन तक बकरी को अच्छा से हिस्सपुट किया खूब खिलाया पिलाया और उसको फिर सामने जो है बकरी को ले आया तो बकरी को सामने जब ले आया तो अब उसके सामने जो है फिर जो है राजा ने कहा कि भाई आदेश दिया कि लाओ भोजन इसके लिए तो हरे पत्ते इत्यादि जो भी है वो लाया फिर बकरी खाने लग गया ऐसे ही सबको कहा सब आदमी ने अब सोचा कि भाई जो है सब बार तो ये तो फिर सब बार कह रहा है बार बार कह कि जब भी आपको बुलाये बोले तो कि देखो भूखा है यदि भूखा नहीं होता तो फिर आ, पेट भरा हुआ तो, तो, तो नहीं खाता बकरी परंतु तो खा रहा इसका मतलब भूखा है तो एक व्यक्ति ने क्या क्या किया ले गया बकरी को बोला कि ठीक है मैं जो है इसको आ, खिला करके लाऊंगा और फिर जो है मैं आ, यहां पर आपके सामने नहीं खाएगा तो उसने क्या किया कुछ दिन तक वहां पर बकरी को जो रखा जब ही वह मुख को डाले घास में मारे उसके मुख के ऊपर जब जब वह सामने घास रखता था और फिर मारता था सामने घास रखता था जब ही मुख मैंने खाने के लिए बकरी ये करता था उसको फिर मारता था ऐसे करते करते करते अब उस बकरी के अंदर संस्कार पड़ गया कि जब ही मैं इसमें मुख डालूंगा तो मुझे मारेगा अब जब भी वो तो खाए नहीं फिर वो डर गए अब जब देखा कि इसका अभ्यास हो गया है कि अब मैं सामने जो है रख भी देता हूँ घास तो नहीं खाता है बकरी तो फिर राजा के पास उसको ले जाता है और राजा के पास ले जाकर कहता है कि हमारा बकरी जो है पूरा पेट भर करके आया हुआ वो ये नहीं खाएगा तो फिर बोला अच्छा ठीक है तो फिर आदेश दिया घास को लाया तो घास लाने के बाद उसको सामने दिया तो नहीं खाया उसको डर था कि फिर यदि मैं मुख लगाऊंगा क्या मारेगा तो नहीं खाया तो राजा ने कहा कि भाई इसका मतलब यह कि बकरी का पेट भरा हुआ है कहने का अभिप्राय है में जो कहानी बताई है इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है कि कि व्यक्ति जैसे उस बकरी के अंदर ये पता चल गया कि मुझे मार लगेगी कष्ट होगा दुख होगा इसलिए मुझे नहीं खाना है मुझे नहीं खाना है तो एक बकरी के भी मस्तिष्क में चीज संस्कार दे दिया गया दे दिया जाता है तो वो वो डरता है उस मार से उस दुख से ऐसे ही जब व्यक्ति अपने मन में बार बार ये संस्कार लाएगा कि ये मैं जो हिंसा करूंगा ये जो मैं झूठ बोलूंगा इससे इतना बड़ा बड़ा दंड मिलने वाला है इतना बड़ा बड़ा दंड मिलने वाला है ये बार बार जब मन में विचार करेगा बार बार जब विचार में मन मन में विचार करेगा कि ये दुख मिलने वाला है अत्यंत दुख मिलने वाला है इस तरीके से जब विचार करेगा तो विचार करते करते करते करते क्या स्थिति होगी कि वह हिंसा इत्यादि की भावना समाप्त हो जाएगी और फिर वह आगे अग्रसर होगा और मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा तो ये इस तरीके की बात है तो अब समय हो गया है आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो किसी भी तरीके का शंका हो तो पूछ सकते हैं कोई, है? कोई शंका है नहीं मुझे कोई शंका नहीं हाजी नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर मंत्र पाठ करें पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णमित पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्दायणिष्यतेम शांति शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते डॉक्टर साहब